आपके अनुमान क्षणिक समर्थनीय hmm. बौद्धों के खिलाफ बोलते हुए कर द्वारा भी समर्थन नहीं कर सकते कहते कि आपका अनुमान क्या है बताओ सर्वे भाव क्षणिकाह ये उनका अनुमान है सर्वे भाव सघल भाव पदार्थ क्षणिक सत्भवने से अस्थिक हो जाता है विज्ञान के समान तस्य तोत्पन्न प्रत्यक्ष प्रतिविज्ञान विरोधे पारित विषय शैत्यानुमानद प्रमाण इस अनुमान के द्वारा भी आप क्षणिक समर्थन किस भी कर सकते हैं यह अनुमान वन्य शैत्यानुमान के समान है वन्य के समान है अनुष्ण है ठंडा है गरम नहीं है क्यों तो क्यों जलवत किसने ऐसा अनुमान जैसे बना वैसे गलत कौन प्रत्यक्ष ज्ञान था क्या ज्ञान था वन्य का उष्ण स्पार्शन प्रत्यक्ष प्रबल होकर के हनुमान को बाधित कर दिया उसी प्रग यहां पर प्रमाण है कदर लग जाए क्या जरूरत है मृत दंड चक्रादियों का ये कहा था न इसीलिए यह सिद्ध है कि यह जो प्रतिविज्ञा है वो किसी अन्य प्रमाण से बाधित नहीं हो रहा है स्वयं इत्यादि प्रतिविज्ञान के समान यह विज्ञान आदि भी है अतक्षणिक नहीं हो सकते दृढ़तर उत्पन्न प्रत्यक्ष प्रति विज्ञान विरोधे न किस प्रतिविज्ञान के विरोध है दो विशेषण दे रहे हैं एक तो दृढ़तर है और उत्पन्न प्रत्यक्ष ज्ञान है दृढ़तर वो दृढ़ है अनुमान मान लिया जाए उससे कैसा है दृढ़ है ये ऐसा जो उत्पन्न प्रत्यक्ष प्रतिविज्ञान ज्ञान का साथ विरोध होने से आपका यह अनुमान तय बाधित दोष ग्रस्त हो गया विज्ञान और आपकी दृष्टान्त हेतु तो बाई दो बाई का मन प्रमाण हो बाई हो गया तो इसलिए कहते इतना ही नहीं ली दृष्टान आभास क्योंकि विज्ञान हमने सिद्ध कर दिया है वो द्वित्रिक्षणावस्थाएं भी होते हैं अतएव स्वीकार करने से आपका दृष्टान्त तो असिद्ध है इस प्रकार से बौद्धों के अनात्मवाद, क्षणिकवाद और शून्यवाद ये सभी के सभी बौद्धों में सदैव अव्यवहारिक माने गए हैं ऐसा अव्यावहारिक माने गए इसलिए जयंत भट्ट कहते हैं जो व्यवहार के योग्य है नहीं उसको सत्य हैं में इनका मजाक क्या संस्काराक्षरिका युगस्थि मृतच विहारा सर्व शून्य गुरव दि चादीश्यौध चरित कि दम्भस्य भूमि परा दम के पराभूमि पराकाष्ठा है ये ढोंग के पराकाष्ठा है जे कह रहे हैं ये ढोंग की पराकाष्ठ कह दम्भस्य पर भूमि ही दम्भ का पराभूमि मन पराकाष्ठा है क्या नास्ती आत्मा फलभोगा फलभोगम फल आगमथ तो स्वर्ग चैत्यार्चनम कहते हैं कि भई नास्ती आत्मा एक तरफ आत्मा है नहीं और दूसरे तरफ फल फलभोग करने प्राप्त करने के लिए उनके अपनी आगमन के आधार पर चैत्य वंचना वन आदि करनी चाहिए बताओ स्वर्ग चैत्यार्चना स्वर्ग प्राप्ति के लिए चैत्य अर्चना क्यों करने जब आत्मा ही नहीं कौन करेगा अर्चना स्वर्ग को शरीर प्राप्त करेगा क्या शरीर मर के भस्म हो है ये तो प्राप्त हो नहीं सकता आत्मा नाम की चीज है ही नहीं कौन हो जाएगा फिर चैत्य वंदना की विधि क्यों कर करेगा बड़ा उल्टा उल्टा बात कहते ये तो आत्मा आत्मा है नहीं को जाने वाला है, कोई को, को जो है को वाला है वंदना संस्कार है फिर भी युग का युग पर बताओ क्षण भी है और बना भी रहेगा ऐसा कैसे होगा युगस्थिति भा युग का धारण करने के पीछे कारण है वो युग स्थिति का धारण करने वाले ये ते विहारा कृता इनका विहार को करते हैं स्वीकार करते हैं और सर्व शून्य वसूनि गुरचादिश्य सर्वम शून्य व्यक्त करे सबको शून्य दूसरे का कहते हैं ऐसा है भिक्षा में जाकर कहते मुझे पूछनी चाहिए भिक्षा आपके पास दौलत कपड़ा लता भिक्षा में रोटी पानी वगैरह मेरा अपने गुरु के लिए दे दो अरे सर्वम शून्य तो दे दो, किस को मांग रहे हो? हो गया जो सर्वम शून्य में शून्य को देख सकता है जीरो रुपया दिया और जीरो किलो चावल लाया ऐसे कैसे आदमी व्यवहार कर रही है वसून ईदम देहितिचा वसूनी चुनावे देहित च आलिश्यत है इससे क्या हो सकता है धोम की पराकाष्ठा बताओ इससे पर और कुछ नहीं हो सकता है इस तरह से लोगों ने इनके बड़ी उपहास करी इसी वजह से आप अद्वैत वेदांति भी कम नहीं है ये भी कभी कभी उल्टा, उल्टा उल्टा बोल देते जगत को मिथ्या बोल देते हैं बताओ जगत पैदा ही नहीं हुआ ये भी बोल देते हैं और जब पैदा हुआ बोल रहा है वेदांति वो भी कहते हैं मिथ्या है बोल देता है पैदा हुआ है तो भी मिथ्या है में सर के समान है ऐसे से समय बोलते स्वप्न के समान है अरे जगत सत्य है स्वर्ग सत्य है ब्रह्म सत्य है जगत सत्य है ये मानना चाहिए तारे कैसे पहले सुनो वेदांति क्या बोलता है हतराबिर भी प्रत्यक्ष प्रमाणान सिद्धान पदार्थान मिथ्यात्तम औपनिषद साधिय बौद्धों के की को भी थोड़ा चुड़ा लिया इसलिए प्रचंड बौद्ध भी कहा जाता शंकराचार्य को प्रचंड बौद्ध असली उन्होंने बौद्धों का तर्क नहीं लिया इन्होंने कुमार भट्ट के तर्कों को लिया बौद्धों को खंडन करने के लिए कुमार भट्ट ने बौद्धों के पास किया पड़ा उनके तर्कों को उनके तर्कों से परास्त कर इस ढंग से किया अपने वैदिक तर्कों को उसमें ढंग से पुष्ट कर दिया उन्हीं वैदिक तर्कों को आचार्य शंकर इस्तेमाल कर लेते हैं व्यवहार भट्ट कह दिया वेदांत में व्यवहारिक सत्ता में भाट के सिद्धांत लगभग पूरा ही मंजूर है तीसरे कहते उनका कहना है अभिरेव युक्ति भी जिन युक्तियों के द्वारा यहां पर दोनों अर्थ हो सकती है आध प्रणाली को अपनाकर ऐसा अर्थ ले लो अथवा जिन युक्तियों की तरह हमने जो है प्रत्यक्षादी प्रमाणों से इन द्रव्यदी पदार्थों को सिद्ध किया वो इन पदार्थों को मानते तो हैं लेकिन कहते हैं ऊपर से मान करके ये सब इत्यास मान लिया लेकिन कल कहते सब खराब कर लिया लेकिन किंतु परंतु बहुत खतरनाक शब्द होते फिर प्रपंचो तत्म पदार्थ ना उन प्रमाणों के को मिथ्यात्व साउप तो दर्शन वाले लोग कहते सिद्ध करते हैं क्या करते हैं अनुमानो प्रपंचो मिथ्यात्पंच प्रपंच, प्रपंच दृश्य जो है प्रपंच कैसा है मिथ्या है क्योंकि दृश्य होने के नाते स्वप्न प्रपंच के समान ऐश्वर्य के प्रमाण क्या देते हैं इत्यादि और इस प्रकार सेत्मिका में, में जो प्रपंच है यह न किंचित भी नहीं है इस प्रकार से कहने वाले वेदांत वाक्यों को इस विषय अपने अनुमान के समर्थन में प्रमाण रूप प्रस्तुत करते हैं अतः प्रत्यक्षा प्रमाण ब्रह्म इत्यादि इति सिद्ध से मिथ्यायेदाक्या प्राण्यम अविहतनिषद प्रत्यक्षाद प्रपंच मिथ्यां ब्रह्मक्य सदेव मुखरासीदमे वक्यों को जो उसमें अर्थ श्रोव हो रहा है उसकी श्रुतार्थ को सीधे ही स्वीकार कर लेते हैं हम लोग उसको सब अर्थवादि कहकर खंडन कर देते हैं उसको वो लोग स्वीकार मुख्य अर्थ पर स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं यथाशक्त अर्थ में उसी प्राम्यता का कोई हानि नहीं है अविहतम ऐसा उनका मानना है अत्र मैं जब पूछूंगा जगत मिथ्या ने बाद में निर्णय लेंगे ले ले ले, पहले मिथ्या किसे कहते हैं पूछा जाए मिथ्या का लक्षण कर दो नाम जो आपने कहा था दृश्य होने के नाते मिथ्या है हम आपसे पूछना चाहेंगे तो आप तो सात लक्षण किया वहाँ के सुखी वगैरह में और विस्तृत वेक्षण करके अंतिम लक्षण को स्वीकार किया बाकी छे लक्षण जो हमारे पूर्व पक्ष में रखा हुआ है उसको लोग लेते हैं और खंडन कर देते उसको अरे हमारे मुख्य लक्षण तो उठाओ और खंडन करके दिखाओ उसका नहीं उठाया गया? किम? में से? नहीं उठाएंगे, इस जान के ऐसे लेते हैं जिसका लक्षण क्या करोगे जैसा करुण की पंक्ति तो नाद्य पहला पक्ष नहीं हो सकता अत्यंत तो में लक्षण नहीं कर सकते अत्यंत यदि अत्यंत दोगे फिर तो वनुपत्य के समान जगत हो जाएगा इसका किसी भी प्रकार का व्याख्यान नहीं कर सकते और लोग तो हर चीज का व्याख्यान कर रहे हैं इस संसार में घटकन लक्षण कर दिया कम्ब गीवादिपतम शर्पाणी पुरुषोत्तम इस लक्षण करते हैं हम लोग हर वस्तु का आख्यान कर रहे हैं और सब व्यवहार हो रहा है आपका व्यवहार की भी व्याख्यान कर दो कैसा दौड़ा बड़ा वर्णन करेंगे उसका भी तो हर चीज का वर्णन करने लग गए हा ऐसे श्लोक तो बना लिया है वंद पुत्र को लेकर के भी श्लोक बने हुए हैं लोगों ने बनाया इसलिए कहते कि देखो लेकिन वो सब अपार हो जाते तब हो जाए व्याख्यान कर भी दो ऐसा तो कोई मतलब नहीं, नहीं हो सकता तस् अन्यत्र पक्षिशेषण आपत्त्य है कि लक्षण चीज अन्यत्र प्रसिद्ध नहीं है इसीलिए पक्ष क्या हो जाएगा अब प्रसिद्ध साध्य वाला हो जाएगा विख्यात हो गया ये क्या है अर्थात पक्ष का विशेषण सिद्ध हो गया अत पक्ष ही विशेषण दोष दोषग्रस्त हो जाएगा तो वेदांति कहता है अन्यत्रो अन्न्यत्र प्रसिद्ध है स्वप्न में देख लो प्रसिद्ध है सर्वादिद्ध स्वप्न आदि प्रपंच विलक्षण सर्वादिद्ध स्वप्न नामक प्रपंच है वो मनोराज्य है जो प्रपंच कैसे है वो सत और असत से विलक्षण है गरीब है यदि स्वप्न अत्यंत असत होता जगने के बाद उसका वर्णन आप नहीं कर सकते थे नरविशाणादि के समान वो भी हो जाता तो उसका व्याख्यान नहीं हो सकता था स्वप्न का व्याख्यान होता कैसा सपना तो तो क्या फल होता है? चांद में आया कोई अनुष्ठान करके आदमी आनंद सोने में उसको एक दिव्य सुंदर स्त्री दिखाई देगा तो समझना कि तुम्हारा अनुष्ठान सफल हो गया दिव्य स्त्री वोट पठान स्त्री नहीं पैंट शर्ट वाली और आपके मन को खराब कर देगी कपड़ा खराब करने वाली नहीं दिव्य होनी चाहिए कोई देवी माता दिखाई दे या आपने मां दिखाई दे ऐसी कोई स्त्री जिनसे आपके मन में किसी प्रकार का विकार ना हो तब समझना तुम्हारा कर्म और अनुष्ठान सफल हो गया देखो स्वप्न के बारे में शक्ति में इसलिए सर्ववादि सिद्ध है स्वप्नादि प्रपंच उसको मैं संस्कृत विलक्षण का अनुष्ठान मानूंगा कैसे तो तो बाद तो नहीं होना हो चाहिए लेकिन जगत ही बराबर बुरा स्व प्रभा हो गया यदि होता वो बन जाएगा फिर जो हम आत्मा को चित चैतन्य रूप आत्मा को सत्य मानते हैं ना? सदैव सत्यम ब्रह्म सत्य पर सत्य तो हमारे आत्मा ही है अब दूसरा चीज है, है वह कहते हैं बादल पत्य है, बाद है। इसलिए में क्या मानना पड़ेगा वह उसका ख्यान भी हो रहा है और बाध भी हो रहा है ख्यान होने से असत्य लक्षण मानना पड़ेगा बाद होने से क्षणना पड़ेगा साथ साथ नहीं एक पते और एक स्थान नहीं कि अरे क्या करना पड़ेगा ससद उभय रूपम में नहीं है क्योंकि ससदक्षण ही माननी पड़ेगी सिद्धम स्वप्न सर्थविधि इसलिए प्रसिद्ध विशेष का दोष नहीं रहेगा तो पूर्व पक्षी में महाविलक्षण आपने, आपने मानी ना इस सत्य विलक्षण का मतलब क्या वो नरविशाण के समान है वो तब भी ख्यान नहीं होगा और इसी प्रकार से असत विलक्षण का दिया इसका मतलब असत लक्षण का होगा वो सत्य होगा ये असत से विलक्षण है वो सत होगा, समान हो जाएगा, फिर संस्वतक्षण कल्पना करने के बावजूद भी आपके अनुसार हम चलते तब भी सपना प्रपंच में ख्याति ख्याति और, और बाद दोनों ही अनुपन्न है अन्य अनपत्या ससर विशेषण इसलिए ससुरक्षण नाम का थी। युक्तम के जो आपका सिद्धांत तो वह हमारे दृष्टिकोण से असिद्ध है अतएव आपके अनुमान में अप्रसिद्ध विशेषण दोष सिद्ध हो गया तब कहते फिर मिथ्या तुम तो तो बाध्यत्व ले लो ना भी बाध्यत्व तो मिथ्या पदार्थ बाध्यत्म नहीं हो सकता क्यों जागृत प्रपंच से बाध्य भूत प्रमाणांतर आदर्शनाथ ठीक है स्वप्न जगत यहां बाधित हो रहा है सशक्ति का जगत यहां बाधित हो जाएगा लेकिन जागृत का जगत कहां बाधित हो रहा है ये गड़बड़ है जागृत का जगत स्वप्न में जब जाते हैं तो यहाँ का जगत वहां बाधित होकर अनुभूति स्वप्न का बाद होता है। सब अप, सप्र को याद रखते हो स्वप्न किसी भी पदार्थ के साथ कोई आपका समुद्र रह जाता है नहीं क्यों यहाँ आते हो बाधित होगा जागृत वहां जाती बाधित हो जाता तो फिर यहाँ के भी प्रति किसी भी वस्तु के प्रति आपके आस्था नहीं होती लेकिन बिगड़ाए कहा यहाँ आते तो रोज वही चीज सब दिखते हैं कुछ भी बाधित नहीं जो चीज जहाँ रखता है वही मिलता है सवेरे है ना चुहा इधर से उधर हो ले भी जाए तो परेशान हो जाते हो बाप कहा गया पूरा घर में हल्ला मच जाता है एक बार महात्मा कहुआ है चूहों ने ले जा करके जो है उसे घड़ी उठा के ले गए साबुन उठा के ले गए ले बेरे ऊपर ये छप्पर थी छप्पर के ऊपर जमा कर देते थे <laughs> हम हाँ वो कहे हम लोग नाराज होते थे अरे आप लोग बदमाशी करते।, करते हो जाए हमारे साथ जहासे मजाक करने के लिए ऐसे करते हो कहाँ रखते हो लाके दो अरे भाई हम लोग छुए ही नहीं हम लोग कहाँ जाए तुम्हारे कुटे तो जाते नहीं झोंपड़ी हम लोग अपने यहाँ है तुम्हारे वहाँ क्या लेंगे हम क्यों वहाँ जाए आप ही बार बार हमारे पास शिकायत करने आते हो आप लोग कर रहे हम तो कर जाओ मनोस्वाम जी को कह समझे समझे जान क्या दिया साबुन बात बात ना, न ना, कुछ नहीं मिला और दूसरा लाया काम चला लिया कुछ दिन बाद बारिश का दिन थी चतुर्मा में भयंकर बारिश बारिश हुई तो वो छप्पर को छिस्सा नीचे गिर गया उसी मैंने देख भगवान ने देते चक्कर फाड़ के देता है तुम्हें फाड़ फाड़ के वापस दिया, दिया। जब चप्पर के वापस दिया, जब तो उससे सारे निकल गए वो। देख तेरे सारा माल यही था अब पता चल रहा कौन ले गया था तब तो पता चूह नहीं दे रहे तो इसमें भारत प्रमाणान्तर आदर्श बाधक प्रमाणांतर नहीं दिखाया जा रहा है, है तो अनुपत है जैसा आप कहते वैसा हम आपको अनुमान आपका अनुमान भी है आपका अनुमान प्रत्यक्ष बोल रहा है जो नित्य प्रत्यक्ष हो रहा है वह स्पष्ट कर रहा है त्रिकाल अबाध्य नहीं है किन्तु अबाध्य कह रहे हो हम कहते नहीं त्रिकाल आबाध्य ही है वो बाध्य नहीं है क्योंकि तो नित्य हमको दिखाई दे रहा है ना नित्य ही हमको दिखाई दे रहा है रोज रोज हमें यही दिखाई दे रहा है हम त्रिकाल बाध्य कैसे जो प्रत्यक्ष के द्वारा बाधित हो जा रहा है इसलिए व निषिद्ध अनुमान के समान आपके अनुमान भी अपने विषय को उत्पन्न नहीं कर सकता तो प्रपंच प्रतिभास प्रतिभास अरे प्रपंच ही मिथ्या है युक्तम अनुमानोत्थान इसलिए अनुमान को उत्थान फस रहे हो दोष में प्रपंच का प्रतिभाष मिथ्या है तो अनुमान उत्पन्न होगा अनुमान उत्पन्न मिथ्या करेगा तो प्रपंचा भा, प्रपंच भाषा वो मिथ्या हो जाएगा अनुमान उत्थान तो परस्पर आश्रय प्रसंगा एवं अद्वैत श्रुति नस्पर आश्रय अनुसंधातव्य है तो उत्थान करने में भी परस्पर आश्रय दोष अन्य आश्रय दोष अनुसंधान कर लेना चाहिए और ज्यादा न करते हुए यही रुक जाता है तस्मा तो अद्वैत श्रुति रिपी यथाश्रुति प्रमाणमिति मिति अबाधिक प्रत्यक्षादि प्रमाण, प्रत्यक्षाद प्रमाण। सिद्धान जाति गुण कर्मणाम अभाव सिद्धम इसलिए अद्वे श्रुतियों को भी यथाश्रुत अर्थ में प्रमाण नहीं मानना चाहिए इसे निष्कर्ष निकला हमारे द्वारा प्रस्तुत अबाधित जो प्रत्यक्षादित छह प्रमाणों के द्वारा सिद्ध जो पंच पदार्थ द्रव्य जाति गुण कर्म और अभाव ये पंच पदार्थों में सिद्ध हो गया अर्थात हमारे मत में ब्रह्म है, जगत शक्ति है अब करते। है। बहुत सुंदर है विद्वानों का स्वरूप बताया गया बहुत सुंदर दिखता है कैसे विद्वान होते थे पहले जमाने में इतने महान उद्भ विद्वान जब कुमार भट्ट के महान समुद्र से निकाल करके संक्षेपितर सुंदर ढंग से में दिया है वो अपने आप को कैसे मानता है महदिपद समस्तो भवतु पृष्ठात महति कौमरलते महान कुमार मत में जो मैंने संग्रह करने की कोशिश की है इनमें से कोई पदार्थ आपको क्लिष्ट लगता है अथवा वृद्धार्थम यह कोई दूसरे विद्वान को लगता है कुमार मत बोल के मत नहीं है गलत बोल रहा है तो सकल मत शोध्यम सुमति भी सुमति विद्वानों के द्वारा जो है उसको स्वयं शोधन करके समझ लेना चाहिए छूट दे रहा है एक गलत नहीं कही है, है है फिर यदि किसी को लगता है मेरा पदार्थ क्लिष्ट है या विरुद्ध है की है, तो आप स्वयं कुमार शोधन करके समझने की ग्रह लगाने की कोशिश कर लेना मैं तो क्या कर रहा हूं वास्तव में मम संजल्पन विधि मेरा यह जो संजल विधि है अत्र भत्रस्ता मेरा संपूर्ण संजर्पण विधि उस परमात्मा के लिए अस्तोत्र हो तो स्त्रोत्र के समान हो जाए तो भगवत हो शोक बद लिखा है पूरा मूल स्तोत्र तो है ही लेकिन इसे परमात्मा गुणों का कथन नहीं है न स्त्रोत्र कैसे मानिए गुण कथन स्तुति गुण का कथन ही तो, तो कुमार माता के सिद्धांतों कथन है इसलिए आस्तोत्र निश्चित है श्लोक बध होता हुआ गुण कथन न होने से आस्तोत्र है, किंतु वह भी समान हो जावे ऐसा प्रार्थना करते स्तोत्री होवे? श्रुत्यंत वेदांत में प्रथित मन विस्तार परमानंद शरीर है जिसका विज्ञान आनंद आनंदम ब्रह्म ऐसा जो आनंद शरीर वाला जो हरि है उस हरि के लिए यह स्तोत्री भव तो स्त होता और समान हो जावे ऐसा उन्हें प्रार्थना कर दिया काला इस उपसमान श्लोक दो पाद उत्कृष्ट कह दिया अपनी ही अहंकार राहित्यता को सुस्पष्ट करता है एक तो कहता है विद्वान कोई भी हमारे इस स्क्रंथ पर कुछ भी कहना चाहेगा तो हार्दिक स्वागत ये मैंने कहा था मैं नहीं कहता मैं जो लिख रहा हूँ बिल्कुल जैसे मुसलमानों के होते है ईसाइयों में, में जो बोल दिया मार डालते अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों ने जो बाइबल के खिलाफ बोलते हैं उसको मार डाले हमारे यहां वेदों पर चाहे कुछ भी लिख दे रो कोई भी लिख रहा है जो गुरु परंपरा एक दिन भी किसी के पास बैठ के पढ़ा नहीं वो भी वेदांत पर लिख रहा है किसी पर भी लिख रहा है बकवास लिख रहा है लेकिन कोई बोलने वाला नहीं स्वतंत्रता है एक भारत की हिंदु मित्र वेद बकरा है कोई तो भी सुनते हैं। ये हैं, ये है ये सोचते हैं बच्चा या ज्ञानी है जन्म में नहीं सुधरे किसी और जन्म समझ में आएगा इसको छोड़ो माफ कर देते उदार हो गए था यही उदार हो गए इसके अंदर स्पष्ट दिख रहा है कोई भी विद्वान हमारे गंगा टिप्पण करे खंडन मंडन करे हमें कोई आपत्ति हमने जैसे समझा वो हमने लिखा है आप आपत्ति है आप उसको खंडन कर दीजिए हमें कोई आपत्ति नहीं खंडन को समझ करके ये सही है तो उसको जोड़ दिया जाएगा ग्रंथ में नहीं है तो खंडन पर फिर खंडन लिख देंगे और दूसरी बात अपना कृत्य को कभी अपना नहीं मानते कृत का मान्य वाला मूर्ख होता है मूर्ख लक्षण में है ना गतम न सोचानी हसन न जलते खादन न गचानी कृतन न मन्यो न भवामी राजन कतम भवामी राजन गतम न मन गए न जलते बीते हुए पर शोक नहीं करता किए को मानता नहीं मैंने किया है ये क्या मैं ऐसे किया वैसे किया ऐसे मानने वाला से मुरख होते और हमने ऐसे किया मुझे नहीं क्यों कहा आपने ऐसे कालिदास ने डांट करके जो भोजरा से पूछ रहा है मैंने इनमें से कहा कोई काम किया नहीं तो ईश्वर से मन कुछ नहीं है नान्य शाम हंतायुष्म दलित कवल श्याम कौमर गात्री ने नो वि भगवान की भार्गवी भाग्य भूमा लगता है नारायण पंडित बहुत रोगग्रस्त थे बहुत रोगग्रस्त इसी एक ग्रंथ लिखा है नारायणियम ये, ये भागवत है तरह से संक्षेप उन्होंने पूरी भागवत को संक्षेप में लिख दिया दक्षिण भारत में केरल के लोग तो इसी को भागवत मानते हैं भागवत पाठ करो मैंने नारायणियम का पाठ कर देते कौन अठारह सौ श्लोक पाठ करेगा उसके निचोड़ है ये इसलो पाठ कर तो हो वो इसने किया तो सर्व रोग शमन के लिए आज भी रोग शांति के लिए जाते नारायण का पाठ कराते लोग अपने में भी लाया, मंगाया उसको नेम से, क्या लिखा उसने बहुत बढ़िया लिखा है नारायण अत्यंत रोग स्पष्ट हो रहा है देखो भो भो दुष्कर्म वर्ग हे दुष्कर्म वर्ग अर्थात मेरे पाप समूह दुष्कर्म क्या होता है पाप वर्ग समूह अपने पाप समूह का संबोधन करके बोल रहा है मधियामी माम अंगवल्ली परिहरता मेरे जो अंगवल्ली है शरीर इसको छोड़ दो अब तेरा चलने वाला नहीं है क्यों मैं भगवान के शरण में आ गया तू क्या करेगा मेरे बिगाड़ेगा मैं तो भगवान के शरण में आ गया मेरा वाणी की तरफ बोला हर वाप किया भाई उस भगवान का स्तोत्री बहुत बोल दिया मेरा तुम क्या बिगाड़ेगा बताओ कह रहा है कि मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो इसलिए तुम यहां से चले जाओ इसमें तुम तुम्हारी भला है सौहार्द योगात यह भी मैं इसलिए कर भाई तुमसे डर के नहीं बोल रहा हूं उल्टा नहीं लगा लेना सौहार्द योगात इतने से तुम मेरे शरीर में रहकर मेरे खाई रोटियों से पलता रहा मेरे मित्र जैसे था इसने एक प्रेमी हो तुम तो मेरा मैं तुम मेरा प्रेमी रहे हो मेरे शरीर में, में चिपके हुए हो इसे मैं तुमसे हित वचन बोल रहा हूँ छोड़ के चले जाओ परिचय जनिता, सौहार दयागात यही शरीर में आने के बाद तो आपको बुखार का परिचय हुआ नहीं तो पहले कहना था दूसरा देखकर मानू दूसरा कहते है। हैं है। क्या होता है बुखार में जिसको कभी तो तब वो यही कहेगा जिस दिन तुमको बुखार है गा तब पता चलेगा इन रोगों का परिचय वास्तव में रोग आने पर ही होता है नहीं पर तो ही होता डॉक्टर लोग क्या इसे तो अनुमान करके आज ये दवाई ठीक नहीं हुआ चलो कोई बात है ये आज से जो है दवाई लेना एक हफ्ता के लिए अनुमान ही करते हैं क्यों खुद को पता है ही नहीं बीमारी क्या होती है पढ़ाई में लिखा गया अमुक बीमारी है तो ये दवाई दे दो अमुक बीमारी है तो ये दवाई दे दो तो। और जो एम आर होता मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव दवाई की कंपनी से आते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए डॉक्टरों के सामने दवाई रखते हैं और चार्टोट दिखाते देखो ये बीमारी के लिए दवाई होती है वो में रख लेते हैं हाँ कुछ सैंपल रख के जाओ बोल देगा उसको वो सैंपल दे जाते फिजिकल सैंपल उसको बेच करके वो बीमारी के वाला आ गया तो उसको बेच कमा लेते ऐसे उनको जानकारी हो जाता बैठे बैठे पक्का डॉक्टर हो जाएगा उसको कुछ नहीं आम पाएंगे एवी सी डी लेकिन वो जो आते हैं वो पढ़ा के चले जाते कुछ तो मरीज पढ़ाए जाते हैं कुछ वो व्यमार है, जाते हैं तो डॉक्टर एक्सपर्ट हो जाता है धीरे धीरे धीरे और कुछ तो मरते भी हैं इसी के चक्कर में <laughs> दो चार मार तो मारे मेरे डॉक्टर कैसे होएगा वो मरना पड़ गया दो चार तो डॉक्टर वही उल्टा से मरते आगे तो, तो कहता है तुम्हारा परिचय तो मेरे शरीर में आने से हुआ था परिचय चरितात् सौहार्द योग परिचय से चरित्र होने से तुम्हारे सौहार के योग को देखते हुए मैंने कहा माफी मांग रहा है चलो मुझे छोड़ दो बोल रहा है, अरे तू कोई कैमरे को पकड़ रखा है मैंने कोई अपराध कर रखा है नहीं अनेकों जन्मों में अज्ञान काल में हुआ पाप कर्म हो तुम अब मेरे पास ज्ञान है और परमात्मा का शरण में हूं ये सब तेरी गाड़िया चलने वाली नहीं है इसलिए मैं कर तो चले जाए नहीं तो क्या होगा भगवान के सूत्र से जग रहा तुमको काट के फेंक देगा उससे अच्छा तू यहां से चले जा, जा। दूसरे मकान बहुत है दुनिया में उनके घरों में चले जाना दलित कुमर को मेर गात्रोत्सव नौ भगवान भार्गवी भाग्य भूमा क्योंकि कांड कह रहा है तुम्हारी कुल यशमत आ यशमत नाम तुम्हारे संपूर्ण कुल को तुम्हारे मैने गौण पाप समस्त पापों रूपा जो कुल है उस तुम्हारे समस्त पाप समूह को पाप कुल मैंने पाप राशियों के निहंता दलित दलित घर में दलन करने वाला नाश करने वाला कौन कु श्याम ही नील कमल के समान कोमल कोमल तई गात्री नील कमल के समान कोमल श्यामल रंग के कलेवर व वा शरीर वाले भगवान श्री कृष्ण मेरे हृदय नृत्य कर रहे हैं उस समय में तुम्हारी कार्य कहा चलने वाली बताओ इधर ऐसा ना हो कि उनका नृत्य करते करते अपने पैर तेरे खोपड़ी में रख देंगे फिर तो न, काल लग मर गया ना तू भी वैसे मर जाएगा इसे तू यहां से छोड़ के चले जाना मित्र के नाते कह रहा हूं मैं नहीं चाहता मेरा मित्र जो इस दिन तक मेरे शरीर में रहा मेरे साथ रहा है वो मर न जाए अन्य घरों में जगह सुखी रहे तो जानते भगवान छोड़ेंगे नहीं तुमको मार डालेंगे मारने का काम इनका एक पापों को मारने वाला पापा मरन तीन दिख रहा इसका शब्द प्रयोग किया है सगल पापों को हरण करने वाले तुम्हारे कुल को नाश करने के स्वभाव इनका ऐसे परमात्मा मेरे नेत्रोत्सवी मेरे अंकों के सामने आनंदोत्सव को प्रदान कर रहे हैं और यह सदा होते रहे ऐसे मैं भगवान भाग्य विदाता ब्रह्मा जी से प्रार्थना करता यह मिट न जावे सदा रहे ऐसा दृश्य यह मेरी भार्गवि भाग्य विदाता भगवान की अंतिम प्रार्थना को बता रहा, गुरु बता रहा है मेरे गुरु कौन था पहले खुद के बता रहे मैं कौन हूँ अपने तो बताओ तो कौन है तो किसका बेटा है किसका पोता है क्या है तू अपना परिचय दे फिर अपने गुरु का परिचय दे किनसे पढ़ा लिखा है तब समझू तुमने जो लिखा है कुछ विश्वास करो पहले सुन लीजिए फिर पूरी है हमारी पोलपट्टी व्याख्या पुषोत्तम स्त्री जगति प्रजाकत्रीय यादीयतनया कौमारंता सुब्रह्मण्य दृलोकवीतामृत सोहम पूरी प्रगरण नामना चारायण मेरा नाम नारायण पंडित है नाम राज नारायण मैं उनका पोता हूं किनका पुरुषोत्तम नाम पंडित यह पुरुषोत्तम त्रिजगति तीनों जगत में प्रसिद्धि को प्राप्त थे ऐसा जो मेरे नाना जी हैं मां के पिता कैसे थे वो पुरुषोत्तम पंडित प्रज्ञा कवित्ख्यात अपना ज्ञान और कवित्व शक्ति उन्होंने इनको भी कविता बना दिया श्लोकों लोकम फटाफट लिख दी सारी कवित्व के वजह से सुप्रसिद्ध उनकी पुत्रिया तस्य सुता उनकी पुत्री का बेटा मई हूं तन यात्र और मैं जो उनका बेटा नारायण पढ़ा किससे उनके ही बेटे से अर्थात मामा से माँ का भाई उनका बेटा क्या हो गया माँ का भाई तो हुआ पुरुषोत्तम नामक पंडित के बेटी का मैं बेटा और उनके ही बेटे से मतलब मेरी माँ का भाई से, मामा से मैंने सारा चीज पढ़ाई किया क्या है। उनका नाम सुब्रमण्य जी त्रिलोक विद सुब्रमण्य नाम से उनका प्रसिद्धि थी पंडित सुब्रमण्य तीनों लोग में उनकी प्रसिद्धि थी उनसे आप ही तो शास्त्राम कौमार तंत्र कुमार सिद्धांत भी समुद्र से शास्त्र रूपी अमृत को निकाल करके मैं पी लिया उनके पास था सुब्रम पंडित के पास क्या कुमाल मत समुद्र था। उसमें गुरु शिष्य बन करके पढ़ाई करता व मंथन करके उस अमृत निकाल लिया अमृत को मैं आपीत शास्त्रामृत हूं संपूर्ण शास्त्र अमृत में पी लिया वो अमृत को पी करके जो रोग सता रहे थे किसमे रहते में अमर हो गए तवान और अधना पर फिर भगवान की ओर आते हैं फिर भगवान के बारे में कहते कृष्ण विभुदाधिपति निष्णात विणेश विद्या भगवान श्री कृष्ण विभुधान विभुत मने देवता उनका भी जो अधिपति उनका भी जो अधिदेवता देवताओं का भी जो देवता अधिदेवता भगवान जो श्री कृष्ण है वो क्या करें विद्या के वितरण में अत्यंत निष्णात है कैसे है वो विद्या याद्याओं को अंधकार है। उसको चुरा ले लेके जावे हमारा मक्खन तो है ही चुराने आओगे तुम मेरे पास अज्ञान ढेर पड़ा है इस अज्ञान को तुम चुरा के ले जाओ मुस्नातु हृदय तिविर पुष्णा तु चमंग सकलानी और इस अंधकार को ले जाओ चोरी करके ले जाओ जैसे ले चोरी शब्द प्रयोग करें पुष्णा चुराग ले जाना और सकल मंगलों का पोषण करना अमंगलों को हरण कर लो और मंगलों का पोषण करो मंगल भवन अमंगल हारी कहते हैं मंगल होवे और अमंगल को हरण कर देवे वही परमात्मा का काम है वह हमें होवे ऐसा प्रार्थना कर मुझे लगता है ये श्लोक जो होना चाहिए था ना पहले होना चाहिए था। तिरपन के बाद ये होना चाहिए चौवन और ये कहा गुरु परंपरा के बीच विच्छेद कर दिया एक तरह से वो ठीक नहीं ना वही जो श्लोक पचपन है वो चौवन बनना चाहिए पचपन बन जाएगा तो ठीक जोड़ा गया तो छप्पन क्या बोल रहे पदे क्षिदे काशिकाचारकलम येन कौमतंत्र कृष्ण काीमांस कृत का कागंता सोहम नारायण विलिखिलोकोपहासा सुब्रह्मण्यादयिता सुब्रह्मण्यस कैसे थे वो क्षिति विबुद्वी पर विद्वान बड़े बड़े जो देव किस ब्राह्मण को पृथ्वी का देवता कौन है ब्राह्मण उनका द्रौपदी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ऐसा जो मेरा मामा सुब्रमण्य पंडित उनसे काशी का तर का मार्ग माने जो कुमार भट्ट की श्लोकवार्ती का टीका काशी का टीका उस पद्धति से उनसे सब कुछ पढ़ लिखने के बाद एक और आचार्य थे रामाचार्य रामाचार्यापाग में रामाचार्य नाम के विद्वान थे उनसे मैंने क्या पढ़ा सकल अधिगतम शेष जितने भी कुमार से कुमार ने भटके सिद्धांत थे वो सब मैंने उनसे पढ़ा मैंने इन्होंने दो पंडितों से विमान से पढ़ा है सुब्रमण्य पंडित मामा से और रामाचार्य पंडित से और साहित्य वगैरह भी पढ़े हैं तभी तो श्लोक वगैरह बना पाएगा आदमी तो साहित्य किसे पढ़ाता हैं कृष्ण का पंडित कोई उनसे मैंने क्या पढ़ा काव्य अर्थमीमांसा मीमांसा अर्थशास्त्र आदि पढ़ा मैंने पढ़ करके परिमीमांसक का परिवर्णता काव्य मार्ग अवगनता जो कि कैसे थे उनका विशेषण पहले काव्यार्थ मीमांसक का परिवर्णता कृष्णार्थ काव्य मार्ग अवगनता काव्य का जो मार्ग है उसको मैंने सम्यक जान लिया मैंने काव्य का में कहा हुआ जितने भी सिद्धांत हैं, पद्धतियां हैं अलंकार शास्त्र है सारे शास्त्रों को मैंने अच्छी तरह से जान लिया है काव्य मार्ग अवगनता सोहम नारायणाख्य विशेषण क्या समझना है कि किसने किसने प्रवीण थे वो काव्य मीमांसा आदि के परिपृणता मैंने धुरंधर काव्य अर्थशास्त्र और मीमांसा इन तीन विषयों में जो परिवृण मैंने अत्यंत धुरंधर ऐसे कृष्णा पंडित से मैंने काल मार्गो को पढ़ा ऐसा जो क्या मैं, जो बना दिया, क्यों बनाया है पढ़ करके मेरा मजा पूराएंगे तो उपहा देखो देखो क्या बनाया पंडित ने कमाल कर दिया ऐसा हमारे जिसे नहीं बोलेगा मूर्ख है ऐसे ही ऐसे ही बोलने वाले होंगे दुनिया इसलिए क्यों कहते हैं अखिल अखिलोक उपहास आर था, था जिनको नहीं समझ में आएगा तो उपहास उड़ाएंगे जिनको इस गहराई समझ में आती थी इसका आनंद लेंगे ना यही तो होता है शास्त्र को समझ में नहीं आता अगले बकवास बेकार है जैसे अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टी है ना कूदा कूदा बेचारा हाथ लगी नहीं तो क्या कहेगा अंगुर खटा है नहीं समझ में आया अगर बकवास लिख दिया समझ में आ जाए तो सहन देने वाले विद्वान करूण सिंह दुर्ोदिखिलोकुवीला निर्जित श्रवाय शत्र की समाहा। अब राजा को आशीर्वाद देते हैं जिनकी राजा के ही सहयोग और प्रेरणा से उन्होंने ग्रंथ को पूरा भी किया है उस राजा के बारे में कहते हैं कैसे है वो राजा वेलोल वेलोलंगी वे लोल वेल उल्लंघी वेलोलंघि वेल उल्लंघि पय पयो दि विशरद कैसा है वेल महान महान जो द्वार द्वाराट निकल रहे हैं उनको भी उल्लंघन करने वाले तरंगावली हाँ, पयोधि पहपयोधी जल का जो समुद्र जिस जो ताल तरंग निकल रहे हैं उसकी वजह से फेर बन रहा है विशरत कल्लोल्योदय उस समय में निकल तो कल्लोल के उल्लास के सदृश है कीर्ति जिन का ऐसे मानवेद नामक राजा है मानवेद नाम का राजा और कैसा है उनकी कीर्ति आलापावश यशो भी लोकं परिष्कुर्वत कहते हैं कि भाई उसी प्रकार से अवर्णनीय यशो राशि के द्वारा जैसा वो समत्पन्न थे सफेद होता है शुभ्र होता है ऐसी कीर्ति कहीं दाग नहीं है कोई दोषारोपण नहीं है राम पर भी दोषारोपण हो गया कृष्ण पर दोषारोपण हुआ इन हमारे राजा वेद पर एक भी दोषारोपण नहीं हुआ ऐसे महान राजा जिसकी कीर्ति निर्दोष है और लीलाया एवं निर्जित शत्र वाय अनायासी शत्रों को जीत लेने वाले हैं ऐसे आपको हम क्या दे सकते हैं वयं मैं आपके लिए क्या शासन कर दूं दूर क्या आशीर्वाद दो इतना ही कह सकता हूं आप शैलाब्धीश् हे समुद्र से लेकर के हिमालय तक की कीर्ति है जिसका स्वामी है जिसका पूरे भारत देश को सम्राट ऐसे जो आप मानवे पदे पद है सहस्रम समाहा हजार साल तुम ची यही मैं तुम्हें आशीर्वाद दे सकता युषमत्ति पिता महता तप्ता कटा हतो युषम प्रताप्निनाटा उत्सिक्षति पदे विरलोष कदाप्या दरवर्य किंज नितराधुर्यमा ऐसी की कीर्ति पीर्तिपे क्षीर सागर कैसा है नितांत महता युषमत्ता आपके से निरंतर जो है महानता को प्राप्त हो रहा है तब दंड भी, तब से निरंतर सिंचन किए जाने के बावजूद भी आपके जो है ना घटता है न गर्म ही होता है आपकी कीर्ति अर्थात न नष्ट होता है आप सदा शीतल शांत रहते त्रिभुवन कमल हे के जो राजा को नहीं हे किसी भी कारता भी नहीं है और किसी प्रकार से विकार को भी प्राप्त नहीं होता हे नरवीर नरवर्य हे नरवर्य नरों में श्रेष्ठ किंच नित्राम माधुरी वालम्बते किंतु उल्टा सदा ही मधुर एवं शीतल ही सदा सदा की त्रिभुवन कमल त्वीय की प्रचुर मकरंद मकरंद कनय प्रचुरसाती बुध समिति रसौ तो चंचरी प्रकृत मानवेद हे मानवेद त्रिपते आप त्रिभुवन कमल है कीर्ति ही आपकी पवित्र कीर्ति कैसी है प्रचुर मकरंद मधुर मकरंद की धारा के समान विलास को प्राप्त होता है और बुद्ध समिति रसौ यह विद्वत समिति रूपी ये क्या है भवर है मधुमख मधुमक्खियां हैं विद्वान लोग क्या है मधुमक्खी के समान है और कीर्ति र्ति विद्यमान मधुर अमृत के समान है उसको के लिए में लगे हुए रहते। समिति समिति यह ही तो कर प्रकर दशामपि तत्र पान वेद ये विद्वत समिति कैसी है मधुलिप्स मधु मंडली है मान मधुकर मंडली है बन करके सोमपान का यह पावन अभिनय एक तरह से निरंतर बना रहे और सदा सदा बना रहे यही हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं ऐसे सदाज को भी आशीर्वाद देते हुए इस ग्रंथ को पूर्णात्म को प्राप्त करते हैं ओम पूर्णम पूर्णमिद पूर्णा पूर्णम ग पूर्णस्या पूर्णमादायणिष्यतेम शांति शांति शांति